ये प्रणोति तस्म तंगबुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रबदे ओ शांति शांति शा शकरचार्यं शयनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभेद विभागिने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 स्वतः अपरिचिन्न है उसमें परिच्छिता की भ्रांति है और स्वतः अपरिचिन्न है आत्मा इसका ज्ञापक प्रमाण है ऐत्रे उपनिषद का उपक्रम वाक्य आत्मा आत्माइदमग्र आस्यकंचन मिषत इदिवाक्यक देशत कालतः वस्तुत अपरिछिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो आत्म वस्तु बताई गई है है वो उसे मैं के रूप में अनुभव करता है उससे अतिरिक्त परमार्थत तो अन्य कोई वस्तु प्रकृति तथा प्राकृत जगत है नहीं इस प्रकार का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त कहलाता है े ही जीवन मुक्ति मिलती है अतः 48वें श्लोक में बताया गया कि ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति एवं अदृष्टफल विदेह मुक्ति पाने के लिए मुमुक्षु को चाहिए कि वह निरंतर क्या करें उपाधि धर्मों का स्वधर्मतया पर्याग कर ले उपाधि में आत्मबुद्धि का परित्याग करले, उपाधि धर्मों में ममता का परित्याग करले, और जो अधिष्ठान है उसे ही मय के रूप में सेवन करता है ग्रहण करता है तो वह भ्रम कीट न्याय से हो जाता है जीते जी ही निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप पहले भी था बीच में उस निर्विशेष ब्रह्म से अलग सा जो अनुभव कर रहा था जिस अविवेक के कारण अज्ञान के कारण वह अज्ञान निवृत्त होता है ज्ञान से और फिर निर्विशेष ब्रह्म रूप से ही जब तक प्रारब्ध है तब तक बना रहता है जीवन मुक्ति का आनंद लेता हुआ जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए ज्ञानी को भी सत्वापत्ति भूमिका के अनंतर उत्तरोत्तर भूमिका को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है अपने निरूपाधिक स्वरूप में ही अवस्थित होना और प्रारब्ध मात्र तक कार्यक्रम संघात में अहंता हो भी जाती है बाधित रूप से तो उस समय उस अहंता सहित अहंतास्पद विषयों का अपने आप को साक्षी के रूप में ग्रहण कर लें ये चर्चा एक प्रकार से 48वें श्लोक में हो गई है ऐसा जो जीवन मुक्त महापुरुष होता है उसे ही स्वस्वरूप में सहज स्थिति प्राप्त होती है उसे किसी अपने से अतिरिक्त अनात्म पदार्थ में आनंद अनुभूति नहीं होती अपितु स्वयं का ही आनंद रूप से स्पुरन होता रहता है इसे उनचासवे श्लोक में बताया जा रहा है उनचासवे श्लोक का उच्चारण कर ले तीर्वाणव हागद्द्देशादिराक्ष वा योगी शाति सुक्त ह्यामो विराजते तो शांति सामुक्त योगी मोहार राग मोहारणव तीर्वागद्देशादीक्षसा हत्वा आत्मा रामो विराजते ऐसा करना तो जो योगी है यानी ज्ञान योगी है जिसे जगत अधिष्ठान का आत्मरूप से करामलकवत दृढ़ अपरोक्ष हो गया है उसे सम्यक ज्ञानवान को यहां योगी शब्द से कहा जा रहा है और ऐसा जो ज्ञानी है योगियाने ज्ञानी वह तत्वशादि प्रमाणभूत वाक्यों से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार रूप ज्ञान से मोहार नवम तीर्त्वा अर्णव कहा जाता है सागर को तो यहां है मोहरूपी अर्णव यानी सागर मोहारणव हुआ मोहरूपी सागर और उस मोहरूपी सागर को पार करना बड़ा कठिन है जो थोड़े से चौड़े पात्र वाली नदी को भी पार करना नहीं जानता तैरना नहीं जानता उसके लिए समुद्र को पार करना पड़े तो तैर करके नहीं कर पाएगा थोड़ा ही दूर जाए तो डूब करके शा, स्वयं शांत हो जाएगा तो इसलिए मोहरूपी को कहा गया सागर के सागर तरह सागर वो सामान्य लोगों के लिए जो तैरना नहीं जानते हैं उनके लिए दुष्तर है लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो सागर को भी पार कर लेते हैं हनुमान जी जैसे होते हैं वो तो बिना सागर में खुदे ही सागर को पार कर लेता है क्योंकि वे ज्ञानी नाम अग्रगण्य है ज्ञानियों में प्रथम गिनती जिनकी होती है उन्हें कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्य अग्रगण्य शब्द का अर्थ है अग्र यानी प्रथम, प्रथम गण्य यानी गणनायोग्य और किन में प्रथम गणना योग्य है ज्ञानियों में ज्ञानी नाम सप्तमी है षष्टी है अर्थ में तो ऐसे मनुष्यों में कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो मोहरूपी अर्णव को पार कर लेता है उसे पार करने का साधन है परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव तत्वशी वाक्यार्थ की अनुभूति यही मोहरूपी सागर को पार करने का उपाय है मोह है तूल अविद्या मूल अविद्यानि समूल अध्यास यह मोह शब्द का अर्थ है और उस समूल अध्यास का जो निवर्तक होगा उसे कहा जाएगा मोहरूपी सागर को पार करने वाला कराने वाला साधन तो अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार ये है मोहरूपी अर्णव को पार कराने वाला साधन और वो साधन जिसे उपलब्ध हुआ वह हो जाएगा मोहरूपी सागर को पार करने वाला तो ये कहा कि योगी मोहारणव तीर्थवा तो मोहरूपी अर्णव को पार करने वाला जो साधन उसे योगी में योग शब्द से लेना वो है ज्ञान और ज्ञान रूपी साधन जिसके पास है उसे कहा जाएगा योगी यानी ज्ञानी क्या करता है कि मोहरूपी अर्णव को पार कर लेता है तर जाता है संसार सागर से ये कैसे संभव हुआ योग शित तत्वसी वाक्य विषयक अनुभूति कैसे हुई तो कहे उससे पहले हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश करने के पहले दो राक्षसियों को मारा था ना कौन कौन एक तो लंकिनी और उससे पहले समुद्र में जो प्रकट हुई थी जिसके मुंह से प्रवेश करके फिर नाक्ष सुरसा तो इन दोनों को किसको सिंघी का तो जो भी थी उसको मारा था ऐसे अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान हुआ कैसे सम, समुद्र रूपी क्या मोह रूपी समुद्र को पार कराने वाला तो उससे पहले राग रागद्वेश जो राक्षस है उनको मारना होता है समाप्त करना होता है राग साधनों के राग रागद्वेश जो दोष हैं, इन दोषों के निवर्तक जो शास्त्र ने उपाय बताए हैं साधन बताए हैं उन साधनों से राग रागद्वेश जो दोष हैं ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक उन दोषो को हत्वा हत्वा का अर्थ है हन हिंसा गत्योह धातु से हत्वा बना है यानी नष्ट करके अंतकरण में अहम ब्रह्मास्मि यह चरम वृत्ति रूप ज्ञान होना है लेकिन अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का उदय उस अंतकरण में होता है जो अंतकरण राग जो इस वृत्ति के उदय में प्रतिबंधक दोष है उनसे रहित है तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक राग द्वेशादि दोष को ही राक्षसों के तरह राक्षस कहा गया और उनको हत्वा नष्ट करके और जो सूक्ष्मतम रागद्वेष बसते हैं उन्हें फिर तक वे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक भी नहीं होते उन्हें उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से समाप्त करके सूक्ष्मतम रागद्वेश परम दृष्ट नि रसोप्य परम दृष्टा निवर्तते के अनुसार वो रस हैं सूक्ष्मतम राग द्वेश ज्ञान निवर्त दोष उन ज्ञान निवर्त्य दोषों को भी निवृत्त कर दिया वो ज्ञान से होंगे निवृत्त और साधक की साधना से निवृत्त होने वाले स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर रागद्वेष इनको भी हत्वा यानी निवृत्त करके समाप्त करके ज्ञान हुआ और ज्ञान से सूक्ष्मतम राग द्वेशों को भी नष्ट कर दिया और ज्ञान से नष्ट करना है बाधित हो, होना बाधित कर दिया ऐसा जो योगी होगा तो क्या होगा तो कहते शांति समायुक्तो सन समायुक्तसन उसका मन कहीं पर भी जाए और सम्यक जो शांति है समायुक्त का अर्थ होता सम्यक असमंतात युक्त युक्त यानी समाहत और किससे युक्त है समाहित है तो शांति से तो शांत्या सम्यक असमतात युक्त इति शांति समा समयक्त ऐसी शांति समा युक्त पद की उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है कि अच्छी तरह से सम्यक ज्ञानवान क्या शांतिवान शांतिमान बन जाता है उसे शांति प्राप्त होती है शांति मी परमा ऐसा होता है परम शांति वो है शांति समा, उससे युक्त वो हो गया शांति समायुक्त और ऐसे व्यक्ति की क्रीड़ा आत्मा में ही होती है इस दृष्टि से कहा कि आत्मा रामो विराजते वह जो अज्ञानी होता है क्रीड़ा करता है तो उसे क्रीड़ा के लिए अपने से अतिरिक्त अन्य जो दूसरे क्रीड़ा करने वाले हैं खेलने वाले उनकी आवश्यकता होती है और क्रीडा का जो साधन है खेल का साधन यदि क्रिकेट खेलता है तो बैट चाहिए बॉल चाहिए और वो डंडे चाहिए और अकेले से खेल नहीं सकता अपनी टीम में 11 चाहिए तो विरोधी टीम भी चाहिए 11 वाली तब जाकर के क्रिकेट खेल सकता है तो जो अज्ञानी है अनात्मज्ञ है उसे क्रीड़ा करने के लिए स्वरूप से अतिरिक्त क्रीडांगन चाहिए मैदान खेल का और बॉल आदि अन्य साधन चाहिए और अन्य खिलाड़ी रूप अपने से अतिरिक्त की भी अपेक्षा होती है तब क्रीड़ा होती है लेकिन शांति समायुक्त जो योगी है ज्ञानी है उसे क्रीड़ा करने के लिए अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है वो क्रीड़ा है आत्मरति है आत्मा राम है तो आत्मा में ही उसकी रति है प्रेम है और आत्मा में ही वह आराम पाता है तो आत्मनि असमतात रमणम यानी क्रीड़ा यश असो आत्माराम इस प्रकार आत्माराम शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है स्वस्वरूप से अतिरिक्त अन्य साधनों से अपनी उपाधि से भी निरपेक्ष होकर के स्वरूप में ही जिसकी क्रीड़ा हो रही है वो है आत्मा उसे आराम मिल रहा है अपने स्वरूप में ही वो स्वरूप आनंद रूप से स्वयं ही भास रहा है उसे वृत्ति की भी अपेक्षा नहीं है ऐसा विराजते यानी प्रकाशते स्वयं प्रकाश के रूप में वो रहता है इस प्रकार ये उनचासवें श्लोक में जीवन मुक्त आत्माराम होकर के अवस्थित होता है इसे कहा गया ऐसे आत्माराम जीवन मुक्त का लक्षण क्या है तो लक्षण बताने के लिए पचासवा श्लोक है 50वें श्लोक का उच्चारण कर लें बाह्यासुखा सीसुख निवृत घटस्थ दीप वह अकाशते तो उत्तरार्ध में दृष्टांत है घटस्थ दीपवत तुझे से घट में स्थापित दीप घट के अंदर प्रकाशित होता रहता है बाहर उसकी प्रतीति नहीं होती प्रकाश स्वरूप दीप की प्रकाश रूपता की प्रतीति बाहर नहीं हो रही है अंदर ही अंदर वह प्रकाश स्वरूप होने से भासता रहता है सोस्वरूप से ये तो दृष्टांत हुआ ऐसे दार्टान्त में कहते हैं कि बाह्य अनित बाह्या नित्य सुख आसक्तिम हित्वा सुख के दो विशेषण हैं बाह्य और अनित्य तो बाह्य जो अनित्य सुख उस बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति को त्याग करके ये बाह्य नित्य सुखासक्तिम हित्वा शब्द का अर्थ निकलेगा बाह्य अनित्य सुखार शक्ति का परित्याग करके और आत्मसुख निर्वृत तो बाह्य अनित्य विषय सुख को छोड़ दिया तो बाह्य अनित्य विषय सुख कौन है अंतकरण की प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्तियां क्रमातः अनुकूल विषय के दर्शन अनुकूल विषय की प्राप्ति तथा अनुकूल विषय के भोग से उत्पन्न होने वाली जो प्रिय मोद प्रमोद रूप वृत्ति है यह अंतकरण का परिणाम है और अंतकरण सूक्ष्म शरीर अंतपाती है सूक्ष्म शरीर से भी अभ्यंतर है आपका कारण शरीर और कारण शरीर से भी अभ्यंतर है कौन अव्यक्त अव्यक्त और अव्यक्त से भी कारण शरीर से भी अभ्यंतर है पुरुष अव्यक्त है कारण शरीर वो सूक्ष्म शरीर से अभ्यंतर है इसे महत शब्द से लिया जाएगा समष्टि सूक्ष्म शरीर को और महत परम अव्यक्तम कठोर निषद में कहा गया और अव्यक्तात् पुरुष पर परह शब्द का अर्थ है अभ्यंतर व्यापक सूक्ष्म तो अंतकरण से अभ्यंतर है महत यानी समष्टि सूक्ष्म शरीर मन से अभ्यंतर और उससे भी अभ्यंतर है अव्यक्त अव्यक्त से भी अभ्यंतर है, है पुरुष यानि आत्मा तो उस दृष्टि से देखते हैं तो प्रिय मोद प्रमोद नामक जो सुख है विषयों के दर्शन आदि निमित्त तक वह बाहर है बाह्य है और उस बाह्य सुख की अपेक्षा आभ्यंतर है आत्मा और आत्मा का अर्थ है सुख लेकिन कौन सा सुख भूमारूप सुख योवय भूमा तत्सुखम सनत कुमार जी ने नारद जी को जिस भूमा वस्तु को सुख स्वरूप बताया है वह भूमा वस्तु कौन है आत्मा जिसे यहाँ पुरुष शब्द से कहा जा रहा है कठोप निषद में अव्यक्तात्ष परुषा परम किचित साष्ठा सापरागति इस वाक्य से बताया गया जो आपका ये है पुरुष वह योव भूमा तत्सुखम में भूमा शब्द से सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया यमराज जी ने जिसे पुरुष कहा उसे सनत कुमार जी ने कहा है भूमा अपरिचिन्न व और वो जो अपरिचिन्न वस्तु है अभ्यंतर है और बाह्य है प्रियमोद प्रमोद रूप सुख तो दो प्रकार का सुख हुआ एक तम सुख और ये है आभ्यंतर सुख क्या न बाह्य सुख आभ्यंतर सुख बाह्य सुख अभ्यंतर सुख, सुख। अभ्यंतर अभ्यंतर है आत्माई उस उसे यहां पर कहा गया आत्मसुख निर्वृत शब्द से तो सुख शब्द दो बार आया नहीं इस पचासवें श्लोक के पूर्वार्ध में एक सुखाशक्ति यहां पर सुख शब्द है और एक सुख निर्वृत्त में सुख शब्द है सुख निर्वृत का विशेषण है आत्मा सुख का विशेषण है आत्मा वहां कर्मधारय समास है आत्मा चुखच इति आत्मसुखम ऐसी उत्पत्ति है आत्मसुख शब्द की तो अर्थ निकलेगा आत्म स्वरूप जो सुख है उस वह आभ्यंतर सुख है और शक्ति में जो सुख आया उस सुख के विशेषण है अनित्य है वो प्रिय वृत्ति उत्पन्न होती है मोद वृत्ति उत्पन्न होती है प्रमोद वृत्ति उत्पन्न होती है वही सुख है और जो उत्पन्न होगा नष्ट भी होगा जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत सेच के अनुसार जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा तो प्रिय मोद प्रमोद नामक सुख उत्पन्न हुआ तो अनित्य है क्योंकि नष्ट होता है और अनित्य का लक्षण है जो प्राग अभाव का प्रतियोगी हो या भाव का प्रतियोगी हो प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है उत्पन्न होने वाला पदार्थ भाव का प्रतियोगी होता है नष्ट होने वाला पदार्थ तो प्रियमोद प्रमोद रूपी जो सुख है यह उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है इसलिए इसे प्राग अभाव का भी प्रतियोगी कहा जाएगा ध्वंसा भाव का भी प्रतियोगी कहा जाएगा तो अनित्य हुआ अनित्य का लक्षण इसमें घटने से और बाह्य है तो इस प्रकार एक सुख हुआ बाह्य अनित्य सुख और इससे तो आसक्ति यानी राग को छोड़ देता है बाह्य सुख में राग नहीं करता आसक्ति नहीं करता विवेकी और जो आत्म सुख है बिना सुख के जीता कैसे फिर प्रियमोद प्रमोद आदि में आसक्ति नहीं करता उनकी अपेक्षा नहीं करता है तो तो कहते हैं आत्मस्वरूप जो सुख है उसी से निर्वृत है निर्वृत हो शब्द का अर्थ होता है सुखी आनंदित तो आत्मसुख से ही वह आनंदित होता है और वह आत्मसुख है प्राग अभाव का भी अप्रतियोगी भाव का भी अप्रतियोगी आत्मसुख उत्पन्न नहीं होता है आत्मसुख का अर्थ है आत्मा का स्वरूपभूत सुख आत्मा उत्पन्न नहीं होती है तो आत्मा का स्वरूभूत सुख भी उत्पन्न नहीं होगा और आत्मा नष्ट नहीं होती है तो आत्मा का स्वरूभूत सुख भी नष्ट नहीं होगा इसलिए उसमें प्राग अभाव प्रतियोगित्व या ध्वंसाभाव प्रतियोगित्व नहीं रहेगा तो यही अनित्य का लक्षण था तो अनित्य का लक्षण न घटने से नित्य हो जाएगा और उससे अभ्यंतर दूसरा कोई नहीं है यह आत्मसुख आभ्यंतरत्व की पराकाष्ठा है सा काष्ठा सा परागति ये कहा गया तो इसलिए आभ्यंतर नित्य जो आत्मस्वरूपूत सुख है उसी से वह आनंद युक्त रहता है आनंदित रहता है वो सुख ही मैं हूं ऐसा वह सुख चेतन भी होने से स्पूर्ण होता रहता है उसे आत्मस्वरूपत सुख का मैं के रूप में मैं सुखी नहीं हूं मैं आनंदित नहीं हूं अपितु आनंदमय हूं सुखमय हूं ऐसा स्पुर उसे बिना वृत्ति की अपेक्षा किए होता रहता इसलिए वह सुख है साक्षात अपरोक्ष सुख है ये जो साक्षात अपरोक्ष सुख है वह मैं के रूप में निरंतर सुरित होता रहेगा इस दृष्टि से कहा कि आत्म आत्म आत्मसुख निवृत प्रकाशते तो वो सुखमय के रूप में प्रकाशित होता रहता है यानी स्वयं प्रकाश है कहां पर प्रकाशित होगा बाहर तो कहते बाहर नहीं अंतरेव प्रकाशते वह कार्यक्रम रूप उपाधि के प्रारब्ध के कारण अवस्थित रहने पर भी कार्यक्रम रूप उपाधि के अंदर भूमा जो आत्मस्वरूप भूत सुख है वह स्पुर होता रहेगा मय के रूप में वह का परिचिन्न कार्यक्रम रूप उपाधि मात्र अपने आप को नहीं समझेगा उपाधि में रहता हुआ भी सर्वात्मता की अनुभूति करेगा इस दृष्टि से ये कहा कि घटस्त दीपवत शश्वत अंतरेव प्रकाशते अब ये जो इक्कावनवा श्लोक है इसमें कब तक ये उपाधि के अंदर मय के रूप में यह स्पूरित होता रहेगा भूमारूप सुख आत्मसुख इसे स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि जब तक प्रारब्ध है छादों की उपनिषद के छठवे अध्याय में जीवन मुक्ति का अनुभव कब तक रहेगा ज्ञान के दृष्ट फल का अनुभव कब तक होता रहेगा इसे बताया गया तवद एव चिर यावन्न विमोक्ष से अथ संपत् का अर्थ होता है तस्य तस् ज्ञानीन जीवन मुक्तस्य तावद एवं चिरम ने उतना ही विलंब है चिरम शब्द का अर्थ होता है विलंब तावत का होता है उतना तो जीवन मुक्त को विधेय कैवल्य प्राप्त करने में उतना ही विलंब है कितना यावन न विमोक्ष तो जब तक वह प्रारब्ध का भोग करके शरीरपात नहीं होता शरीरपात होते ही फिर विधेय कैवल्य प्राप्त करता ये तस्वेव चीरम यावन नहीं मोक्ष अथ संपत् का अर्थ है फिर वह अपने निर्विशेष ब्रह्म भाव में ही अवस्थित रहेगा उपाधि छूट जाएगी क्योंकि शरीर के साथ कर्म संबंध है ना और कर्म शब्द से ना प्रारब्ध तो प्रारब्ध का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार नहीं होता है इसलिए क्या होगा जब तक प्रारब्ध रहेगा भोग करके उसका क्षय नहीं होगा तब तक जीवन मुक्ति और जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा तो फिर विधेय मुक्ति को प्राप्त करेगा इसे कहा जा रहा है इक्कावे श्लोक में उपाधिस्थोपि तदर्मेर न लिप्तो यौम वन मुनि सर्विंद मूढ़विष्ठेत अशक्तो वायुवत चरेत तो तीन दृष्टांत से जीवन मुक्त उपाधि में किस प्रकार रहता है ये बताया जब तक प्रारब्ध है तब तक उपाधि में रहेगा ना तो कहते हैं उपाधि उपाधिस्थोपी तद धर्मैर न लिप्त तो उपाधि हैं कार्यकरण संघात यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इन दोनों के समूह को कहा जाता है कार्यकरण संघात और ये जो कार्यक्रम संघात हैं, इस कार्यक्रम संघात के अंदर रहता हुआ भी कब तक रहेगा जब तक प्रारब्ध है तब तक ज्ञान होने पर भी ज्ञानी का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बाधित हो करके अवस्थित रहेगा और उस बाधित शरीर में रहेगा वो लेकिन तद धर्म न लिप्यते तो कार्यक्रम संघात के जो धर्म है कर्तृत्व आदि इन धर्मों से लिपायमान नहीं होता उपाधि के द्वारा किए जाने वाले जो व्यापार है यानी क्रियाएं हैं उपाधि की उन क्रियाओं को मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं करता ये अभिमान करना है लिपायमान होना अपने आप को कर्ता समझना कार्यक्रम संघा तो प्रकृति के गुण है ना प्रकृति है त्रिगुणात्मिका त्वरज तम, तम रूपी तो कार्य यानी स्थूल शरीर और स्थूल शरीर है तमह प्रधान जो पंचकृत पंच महाभूत स्थूल पंच महाभूत उनका परिणाम रूप कार्य इसलिए इसे तमह प्रधान होने से तमोगुण कहा जाएगा और सूक्ष्म शरीर है सत्व तथा रजोगुण का परिणाम इसलिए वह सत्व गुण रजोगुणात्मक है तो ये जो सत्व रजोगुण तमोगुण रूपी तमोगुण शरीर इंद्रिय मनादि रूप से परिणत हुए तो कार्यक्रम संघात बना इसलिए इन कार्यक्रम संघातों के द्वारा निष्पन्न होने वाली जो क्रियाएं हैं गमनागम गमना आदि उन क्रियाओं का निर्वर्तक उपाधि है कार्यक्रम संघात और अज्ञानी का उस क्रियाओं के निर्वर्तक कार्यक्रम संघात में आविद्यक तादात में अभिमान रहता है अपना उपाधि को ही वास्तविक स्वरूप समझता है तो उपाधि के जो धर्म हैं, उनके द्वारा संपन्न होने वाली क्रियाएं विवेकी मान लेता है कि यह मैं कर रहा हूं क्योंकि उसके दृष्टि में कार्यक्रम संघात उसका स्वरूप है तो प्रकृते क्रियमाणा गुणे कर्मा सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मनते ये जो श्रुति वचन है ये गीता वचन है स्मृति का वचन इसमें बताया गया प्रकृति के गुण जो शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए उन्हीं से सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न हो रही है लेकिन अहंकारी मूढ़ात्मा तो इसको संपन्न करने वाले कार्यक्रम संघात को मैं समझने वाला उसे कहा गया अहंकार विमूात्मा अहम कर्ता इति मन्यते थे मैं ही इन क्रियाओं का निर्वर्तक हूं संपादक हूं ऐसा मान लेता है कौन अविवेकी लेकिन ज्ञानी को तो ये निश्चय रहता है कि मैं कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में जब तक प्रारब्ध है तब तक रहने वाला हू कार्यक्रम संघात का साक्षी न कि कार्यक्रम संघात रूप साक्षात्मक हूँ साक्षी रूप हूँ साक्ष्य नहीं हूँ साक्षी कहा जाएगा दृश्य को साक्षी के प्रकाश्य को तो मैं साक्षी हूं साक्षी साक्षी का प्रकाश्य कार्यक्रम संघात नहीं हूं तथा तो कार्यक्रम संघात के जो धर्म है वे मेरे नहीं हैं कार्यक्रम संघात के हैं कार्यक्रम संघात सब व्यापार है उसे मैं जान रहा हूं सब व्यापार कार्यक्रम संघात को इसलिए मैं कार्यक्रम संघात का ज्ञाता हूँ न की ज्ञेय स्वरूप ये जो कार्यक्रम संघात तदात्मक नहीं हू ये निश्चय जिसका है वह कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के जो धर्म है तत्त व्यापार शास्त्रीय क्रियाएं शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं आदि इनसे लिपायमान नहीं होगा ये यहां पर कहा यानी इनको अपना समझना इनसे लिपायमान होना फिर इनके द्वारा जो फल होता है इन धर्मों का जो फल होता है क्रियाओं का फल कर्म का फल अनित्य सुख दुख आदि का अनुभव ये भी करना पड़ेगा ये किसको करना पड़ता है जो शक्ति से युक्त होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है उसे कर्म का लेप होता है उस प्रकार का ज्ञानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से ज्ञानोत्तरकालीन होने वाले जो कर्म उन कर्मों में फला फलाशक्ति से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करता ज्ञानी का कार्यक्रम संगात वो तो बाधित अनुवृत्ति से यानी बाधित संस्कारों से प्रेरित होकर के कार्यक्रम संगात अपना अपना व्यापार संपन्न कर रहा है और ज्ञानी मान लेता है मैं इससे अलग निर्व्यापार साक्षी हूं इसलिए उपाधि धर्मों से लिपायमान नहीं होता तो तत् इसमें ही शब्द से लीजिए उपाधि को कार्यक्रम संघात को और उस कार्यक्रम संघात के जो धर्म हैं शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रियादि रूप उनसे लिपायमान नहीं होगा कौन तो कहते मुनि ही मुनि लिपायमान नहीं होता मुनि का अर्थ है मननाथ मुनि ऐसी मुनि शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो निरंतर अपने असंगता का मनन करने वाला चिंतन करने वाला स्मरण करने वाला वो है मुनि तो असंगता का स्मरण करने वाले मुनि को लिप्त नहीं होते कार्यक्रम संघात के धर्म इसे समझाने की दृष्टि से उदाहरण बताया एक योमवत तो जैसे आकाश चाहे मंदिर में हो तो मंदिर की पवित्रता से लिपायमान नहीं होता और शौचालय में हो तो शौचालय के अशुद्धि से अशुद्ध नहीं होता इसलिए कि वह अलिप्त है उन दोनों से ऐसे ही उपाधि धर्मों से अलिप्त रहता है ज्ञानी और ब्रह्म सर्वज्ञ है वही क्षेत्रज्ञ न क्षेत्र तो अनेक है और क्षेत्रज्ञ एक है और वो एक क्षेत्रज्ञ मैं हूं सभी क्षेत्रस्थ इस प्रकार का अनुभव करने वाला जो ज्ञानी उसे कहा जाएगा संपूर्ण क्षेत्र का प्रकाशक होने से सर्वज्ञ तो सर्ववित जो मुनि है वह मूढ़वत तिष्ठेत तो अपनी सर्वज्ञता का सर्ववित्व का लोगों के सामने बखान करने की अपेक्षा मूड के तरह अवस्थित रहे जैसे जड़ भरत रहे ज्ञानी थे लेकिन अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं होने दिया जड़ भरत ने ऐसे कहते हैं सर्ववित वो जो मुनि होता है ब्रह्मज्ञानी होता है वो सर्ववित होता है सर्व शब्द का अर्थ है सर्वात्मा ब्रह्म और उसे आत्म रूप से जो जान रहा है स्वयं का सर्वात्मा के रूप में स्पुरन हो रहा है जिसको उसे चाहिए कि मूढ़वत्तिष्ठेत मूढ़ के तरह रहे और असक्त वायुवत् चरित तो जो वायु है विचरण करता है सर्वत्र इसलिए वायु का एक नाम है मातरिस्व मातर कहते हैं आकाश को मातरी स्वयते इति मातरिस्व इस प्रकार मातरिस्वा शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो मातरिस शब्द का अर्थ होता है आकाश और मातरि मातरी शब्द का अर्थ है आकाश मातरिस शब्द का अर्थ है वायु तो आकाश में विचरण करने वाला जो वायु वह जैसे सर्वत्र विचरण करता है ऐसे ही ज्ञानी मूढ़ के तरह आचरण करता हुआ सर्वत्र विचरण करे कहीं पर भी आसक्त न हो ये बताया गया जब तक उपाधि है तब तक उपाधि का प्रारब्ध जहा होगा वहां अब जाएगा उपाधि के साथ लेकिन उपाधि के संसर्ग से संस्लिष्ट नहीं होगा अब विधेय कैवल्य जीवन मुक्ति जब तक प्रारब्ध है तब तक ऐसा बताया और प्रारब्ध समाप्त होने पर विधेय कैवल्य प्राप्त करता है इसे बावनवे श्लोक में बताया जा रहा है बानवे श्लोक की चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम पूर्णम पूर्ण मदम पूर्णापूर्ण मुदच्यते पूर्णस्णमा पूर्णमेवावशिष्य ओ शांति शांति शाँति शरा भाष्यको वंदे भगवपुन यो गुररात्मे मूर्तिभागिने वोमवदव्यादेहाय दक्षिणा नमः ओ शांति शांति शांति